एक गांव में देवदत्त का नाम का एक किसान रहता था एक दिन देवदत्त जब अपने खेत की ओर जा रहा था तो रास्ते में किसी अजनबी ने उससे पूछा सुनो भ्रात यस्मिन पात्रे अहम् नित्यम सर्पाय दुग्धं ददामि तस्मिन्नेव पात्रे प्रतिदिनं स्वर्णमुद्रा स्थापिता भवति पश्यतु Eshaswana mudra tatahiva praqta. Aaaa! Ah, Aaschariyam, Mahadashariyam, sarpa devena etavati mudra datta. Aya, yamswarana mudra sarpa devena datta asti anaya mamadaridryam duribhavishyati. Nunam, nunam, daridryam apagamishyati. Sampratam griham gacchami. प्रतिदिन मेव मया सर्पाय दुग्धं प्रदियती साधु क्रियते भवध्वे सर्पस्यानु कम्पया ममपार्ष्वे अनेका स्वर्ण मुद्राह एकत्रिभूताह साम्प्रतम मया ग्रामाद बही ही गंतव्यम एवं करो मी पुत्रम अस्विन कारिय नियो जयामी अस्तु � आगच्छामी अहम कतिपय दिवसे भ्याह बही गच्छामी श्वाह आरभ्यत्वं प्रतिदिनम् क्षेत्रम गत्वा सरपाय दुख्धम देही आम यथा अदिशसी तथैव करिश्यामी साधु पुत्र सांप्रतम अहम गच्छामी विपितैव सर्पाय दुग्धं ददामि सर्पश्च मह्यं प्रतिदिनं स्वर्णमुद्रां ददाति हूं hmm. अहो oh, सर्पस्य सकाशे तु विशालः स्वर्णराशिः अस्ति कथम् न एनं हत्वा सर्वमपि स्वर्णराशिः सपदि हस्तगतं करोमि अहो इदानीं oh, लघुडं गृणामि अहो oh, इदानीं सर्पहनागतः अध्यतू तम हत्वा सर्वमपीस्वर्ण राश्यम हस्त गतं करिश्च्यामी। Dugdhampi dva tasmen badri stapaishami has. Has. Has. Agatha Enam lagud praharen hanmi. Eh, eh, नम नष्टम किसान के लालची बेटे ने सांप को डंडे से मारा सांप तो बच गया लेकिन सांप ने किसान के बेटे को डस लिया प्यारे बच्चों आपने सुना लालच के कारण किसान का बेटा मारा गया इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए अति लोभो न करतव्याह लब्धं नैव परित्यजे अति लोभाभिभूतस्य नाशो भवति निश्चितं नाशो भवति निश्चितम लोभः नाशस्य कारणम् अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन अनुसंधान एवं आलेख प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी और डॉ रंजीत बेहरा भाषा शिक्षा विभाग एनसीईआरटी कलाकार प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी डॉक्टर बलदेव आनंद सागर धनश्री और गिरीश त्रिपाठी ध्वनिंकन बटी लैंगलिंगडो और शानू मुक्सीम निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी और गीतिका उनियाल निर्माण निर्देशन और ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एनसीईआरटी